ओम चूडा मणि लीला रुचये कृतविदुर्बल कृतवासुको भव्याय कृष्णाय नमः तस्म कृष्णा नमहिह शंकरं शंक शंक्यदरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवरो गुरुरात्मे मूर्तिद विभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नमः शांति शांति शांति गुणकर्म इत्यादि के द्रव्य के साथ संबंध, ये पदार्थांतर समवाय ऐसे न्याय के सिद्ध करने से पूर्व पक्ष कहा तब अभाव का भी अधिकरण के साथ संबंध संबंध स्वीकार करके वो भी पदार्थांतर हो न्याय के उसमें विकल्प किया कि जो आप संबंध कहते हैं पदार्थान्तर होगा वो संबंध नित्य होगा अथवा अनित्य होगा अगर अभाव का अधिकरण के साथ संबंध नित्य होगा संबंधी अभाव अत्यंत अभाव वो भी नित्य है तब घट आनयन अनंतरम अभाव की प्रतीति होनी चाहिए और संबंध को अगर अनित्य कहेंगे तो वो संबंध अनित्य होने से घटो लाएंगे तो संबंध नाश हुआ तो फिर घटो ले जाएंगे तो पुनः वो संबंध बनेगा अनंत संबंध ये कल्पना करना पड़ेगा इसलिए ये कोई भिन्न संबंध नहीं होगा वो तो अनुयोगी रूप ही होगा अगर अनुयोगी रूप होगा तब अनुयोगित तो भूतल चाहे घट हो चाहे घट न हो अनुयोगित तो भूतल विद्यमान है ही तो संबंध सर्वदा विद्यमान है तो अभाव की प्रतीति होनी चाहिए तो उसके लिए न्याय के सम्बंध को कैसा बना दिया अभाव तत्द अभावकालीन तत्कालीन तत्कालीन अर्थात तत्द अभाव ज्ञान ज्ञानकालीन तत्द भूतलादिकम तत्द अभाव से संबंध उस अभाव के लिए उस अधिकरण संबंध रूप हो जाएगा जिस समय में उस अधिकरण में अभाव ज्ञान हो रहा है अगर अभाव ज्ञान नहीं हो रहा है फिर वो अधिकरण सम्बंध नहीं बनेगा अनुयोगी अधिकरण होगा वो अधिकरण अनुयोगी तभी संबंध बनेगा अगर अभाव ज्ञान हो रहा है तो अच्छा नब्बे नव्य एक लोग किन्तु कहते हैं कि वैशिष्टम पदार्थांतरम एव अर्थात ये स्वरूप संबंध नहीं होगा ये भिन्न होगा उसके लिए तर्क दिए भूतलम घटाभाव मथु प्रत्यय कह दिए मतु प्रत्यय जहाँ कहेंगे तो संबंधी संबंध ये भिन्न होना पड़ेगा ये एक बात हुआ और दूसरा कहते हैं अगर आप प्राचीन एकलो जैसे स्वरूप संबंध मानते हैं वो स्वरूप संबंध को मानेंगे अथवा अभाव अधिकरण वृत्ति अखंड भेद को संबंध मानेंगे अभाव का अधिकरण के साथ संबंध ये स्वरूप संबंध होगा अथवा अभाव अधिकरण वृत्ति अखंड भेद ये विचार आगे करेंगे इसको ये होगा अथवा तावन मात्र तावन मात्र अर्थात तो अधिकरण मात्र या तो अधिकरण को आप संबंध कहेंगे अथवा स्वरूप को संबंध कहेंगे अथवा अधिकरण वृत्ति अखंड भेद को संबंध कहेंगे भूतल में घटाभाव है अधिकरण हो गया भूतल तो अभी अधिकरण में अर्थात भूतल रूप का अधिकरण में रहने वाले अखंड भेद अखंड भेद अर्थात जो भेद भूतल में रहेगा वो भेद के लिए और कुछ अलग अर्थात अवच्छेद का इत्यादि का ये आवश्यक नहीं है भेद के लिए और कोई अवच्छेद का आवश्यकता नहीं अखंड उसको कहते हैं जहाँ कोई और आप अवच्छेद स्वीकार नहीं करते तो भूतल मात्र में वो भेद रहेगा फिर वो भेद में और कोई अवच्छेद को स्वीकार कर देंगे ऐसा नहीं ये अखंड भेद है इसको कहते हैं स्वरूप संबंध को स्वीकार करेंगे जैसा आप कहते हैं अथवा वो अधिकरण में रहने वाले अखंड भेद को लेंगे अथवा अधिकरण मात्र को लेंगे अधिकरण मात्र कहते हैं पहले कहा था स्वरूप संबंध स्वरूप संबंध अर्थात तत्तकालीन तत्त भूतलादिकम ये हो गया स्वरूप संबंध ये प्राचीन न्याय के लोग इसको संबंध कह दिए नब्बे लोग कहते हैं जैसे आप कहते हैं तत्तकालीन तत्त भूतलाधिकम ये स्वरूप संबंध का अर्थ हुआ इसको लेंगे अथवा उस अधिकरण में रहने वाला अखंड भेद इसको लेंगे अथवा वो अधिकरणों मात्र को लेंगे जो तत्कालीन तत्त भूतलाधिकम ऐसा नहीं केवल वो अर्थात भूतलो मात्र ये तीन में विनिगमना विरह ये दो दिखाते हैं नब्बे लोग तो ये कल हम लोग देख रहे थे अधिकरण वृत्ति अखंड भेद भेद अर्थात एक अभाव है अच्छा तो हम कहेंगे कि घट भेद प्रतियोगी कौन हो जाएगा घट प्रतियोगिता किस में घट में और प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत्व तो घटत्व तो एवं प्रतियोगिता अवच्छेद को कह देते हैं तो भेद को कहते हैं घटत्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद तो घटत्व घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद इसके स्थान पर जो घट है घटत्व प्रकार का प्रमा का विशेष्य तो हम घट भेद को कह रहे थे घटत्व घटत्व घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद क्या कह रहे थे ताक भेद अभी घट के स्थान पर लिख देंगे घटत्व प्रकार क प्रमा विशेष्य किसके स्थान पर लिखेंगे घटक के स्थान पर अभी घटक के आगे क्या था घटक के आगे त्व तो था तो अभी घटक स्थान पर कितना लिख देंगे न घट प्रकार प्रमा विशेष्य आगे क्या लग जाएगा त्व तो. घटत्व तो तो प्रकार का प्रमा विशेषत्व तो. आगे अवच्छिन्न प्रतियोगिता का तो पूरा कितना हो जाएगा क्रमा विशेषत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ऐसे ये पूरा हो जाएगा भेद का यहाँ इस प्रकार के आप कहते हैं कि अखंड भेद रहेगा किस में अधिकरण में अधिकरण को हम तद पद से ले लेंगे तो अभी तद भिन्न तद भिन्न हो जाएगा बाकी जगत अभी तद भिन्न का भेद किस में रहेगा तद में रह जाएगा जो अधिकरण में अभी ये जो तद में भेद रहा इसका प्रतियोगी कौन हुआ तद भिन्न अभी प्रतियोगिता अवच्छेद का अभी तद में रहने वाला जो भेद उसका प्रतियोगिता अवच्छेद हो गया तद्भिन्नत्वम तो प्रतियोगिता किससे अवच्छिन्न हुआ प्रतियोगिता किससे अवच्छेद का कौन हुआ तद्भिन्नत्वम किसका अवच्छेद हुआ प्रतियोगिता का प्रतियोगिता किससे अवच्छिन्न हुआ तद भिन्न तद भिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता इसको पूरा समस्त पद कैसा कहेंगे तद भिन्न अवच्छिन्न तद भिन्न अवच्छिन्न तद भिन्न अवच्छिन्न का प्रतियोगिता अभी इसको कितना कहेंगे प्रतियोगिता तद भिन्नत्वावचिन प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता किसके है भेद का तो वो भेद को क्या कहेंगे भेद तद भिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद दोबारा बोलिए तो भेद ये भेद कहाँ रहेगा तद भिन्न प्रतियोगिता का भेद ये कहा रहेगा तद में रहेगा जो तद की हमारा अभाव का अधिकरण हम बना रहे हैं ये जो अभाव का अधिकरण बना रहे हैं ये अभाव का अधिकरण दूसरा सबसे भिन्न है क्यों कहते हैं कि उसमें इस प्रकार के एक भेद रहता है किस प्रकार के भेद पूरा बाकी जगत का भेद रहता है ये जो बाकी पूरा जगत का भेद इसमें रह गया तद भिन्न हो गया जगत वो तद भिन्न का भेद इसमें रह गया ये जो भेद रहा कहते हैं ये भेद अखंड भेद है अर्थात अखंड भेद अर्थात ये भेद का फिर और कोई आपको उसमें और अवच्छेद को मानने का आवश्यकता नहीं है ये भेद अवच्छेद को क्यों मानते हैं दूसरों से भिन्न करने के लिए ये भेद ऐसे ही बाकी जगत से भिन्न हो गया इसलिए इसमें और अवच्छेद को मानने का आवश्यकता नहीं है इस भेद को कहेंगे अखंड भेद जिसमें कोई अवच्छेद को स्वीकार किया जाएगा वो अखंड नहीं होगा क्योंकि उसमें एक अवच्छेद मानते हैं किंतु ये भेद इस प्रकार के है अखंड अर्थात इसमें और अवच्छेद का नहीं होगा अवच्छेद को मानते हैं दूसरों से भिन्न करने के लिए ये तो ऐसे ही बाकी जगत से भिन्न हो गया तो तद भिन्नचिन्न प्रतियोगिता का भेद ये भेद कहाँ रहा तद में ये तद हमारा अधिकरण है अभाव का अधिकरण है तभी तद भिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद क्या हुआ ये क्या हुआ ये ना ना नो तद भिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ये हुआ तद भिन्न भेद तो ये तद भिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है इसको दोबारा आप लोग बोलिए भेद ये हुआ इसमें तद भिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद जैसे हम पहले कहते थे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ठीक इसी प्रकार के कह दिया तद भिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद वहाँ घटक स्थान पर यहाँ कौन आ गया वहां था घटत्वाटक स्थान पर कौन आ गया तद भिन्न आ गया अभी जैसे घटको कह देते थे घटत्व प्रकार का प्रमा विशेष्य इसी प्रकार की यहाँ तद भिन्न को क्या कह देंगे तो कहा से आ गया तद भिन्न प्रकार का प्रमा विशेष्य स्थान पर लिख रहे हैं, पर लिख रहे हैं। तद, था। अभी तद भिन्न प्रकार प्रमा विशेष्य ये पूरा अब कितना होगा तद भिन्न प्रकार प्रमा वचिन्न प्रतियोगिता का भेद वही पंक्ति वहाँ दिया है तद भिन्न प्रकार का प्रमा विशेषत्व छिन्न भेद ये प्रमा विशेषत्व छिन्न भेद बीच में और एक शब्द नहीं है प्रमा विशेषत्व अवच्छिन्न कौन है अवच्छिन्न कौन होता है प्रतियोगिता वहाँ प्रतियोगिता शब्द नहीं दिए तद तद भिन्नत्व तो प्रकार का प्रमा विशेषत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद हम कह सकते थे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद नहीं कह करके ये कह देते थे घटत्वावच्छिन्न भेद तो घटत्वावच्छिन्न भेद कह देने से समझा जाता है कि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद क्योंकि अभाव कहेंगे तो बुद्धि में पहले प्रतियोगी आएगा और आप कहते हैं कि घटत्वावच्छिन्न तो तो हो गया अवच्छेद का ये तो किसका अवच्छेदक होगा कहीं प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा तो प्रतियोगिता शब्द कहीं कहीं कहते नहीं उच्चारण नहीं करते किंतु हमको समझना पड़ेगा कि प्रतियोगिता वहाँ शब्द वहाँ अर्थात वाह्य ग्राह्य यहाँ हो गया तद भिन्न प्रकार का प्रमा विशेषत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ये भेद कहाँ रहेगा तद में जो कि हमारा अधिकरण है तो ये भिन्न का भेद हुआ अर्थात तदभिन्न भेद ये जो तदभिन्न भेद हुआ इसको अखंड भेद कहा गया अच्छा अभी ये तदमभिन्न भेद अधिकरण में रहा यही हो गया संबंध जिसमें वो अभाव रहता है अभाव का अधिकरण के साथ संबंध ये संबंध अधिकरण में भी रहेगा यही हो गया वो संबंध जो भेद अधिकरण में आया यही भेद ही संबंध हो गया इस प्रकार के ये भी मान सकते हैं अर्थात तो नब्बे वाले कहते हैं ये भी संबंध हो सकता है क्योंकि ये जो तद भिन्न प्रकार का प्रमाण विशेषत्व छिन्न प्रतियोगिता का भेद वो उस अधिकरण को छोड़ करके अन्यत्र रह जाएगा क्या नहीं रहेगा तो जो आप कह रहे कि तत्द अभावकालीन अभाव, अभाव ज्ञानकालीन तत्द भूतला अधिकम ये भी ऐसे ही हुआ तो विशेष विशेष हो गया तो आप तत्त अभाव ज्ञानकालीन तत्त भूतलों को क्यों लेंगे जिसको स्वरूप संबंध कहते हैं उसको क्यों लेंगे इसको क्यों नहीं लेंगे अधिकरण वृत्ति अखंड भेद इसको क्यों संबंध नहीं मानेंगे ये विनिगमना दि, विरह दिखाते हैं भेद एक अन्य भाव है हित हाँ ये अभाव मतलब अभाव रूपों का संबंध अभाव अधिकरण अधिक्रम तत्वला में अच्छा इसका तो थोड़ा और विचारणीय है कल देखेंगे क्योंकि भेद को अभी हम सम्बंध मान लिए तो ये अभाव संबंध अभाव रूप होगा तो क्योंकि हमारा अभी प्रतियोगी कौन है किसको रख रहे हैं भूतलों में मतलब प्रतियोगी अर्थात अभी संबंध एक विचार कर रहे हैं ये भूतलों में किसका संबंध कह रहे हैं अभाव को रख रहे हैं तो अभाव का अधिकरण के साथ जो संबंध हो रहा है ये संबंध भी एक अभाव रूप हो रहे हैं तो ये भाव को जब हम भावों में रखेंगे संबंध तो भाव ही होना पड़ेगा ये तो निश्चित है किंतु अभी हमारा दोनों संबंधियों में एक संबंधी अगर अभाव हो गया तो संबंध भी अभाव रूप हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये विचार का विषय है तो इसको थोड़ा विचार के द्वारा देखेंगे अभी तो अर्थात तो दिनकर रामरुद्री के अनुसार तो भेद ही यहां संबंध हो गया अभाव ही एक संबंध हुआ क्योंकि संबंध ही अभाव है तो संबंध भी अभाव हो सकता है फिर भी निश्चय करके बताएंगे आगे देखिए राम रुद्री में दिया है जहाँ ये विशेषत्व अवच्छिन्न भेद उसके आगे ननु अभी मीमांस को लोग कहते हैं तत्द अधिकरण मात्रवृत्ति उक्त भेद उस उस अधिकरण में अधिकरण मात्रवृत्ति ये भेद अन्यत्र नहीं रहेगा उक्त भेद से अधिकरण अतिरिक्त अगर अधिकरण से वो भिन्न मानेंगे त अधिकरण व्यक्तो अनंत भेद अंगीकार प्रसंगे उस अधिकरण में अनंत भेद अंगीकार अर्थात स्वीकार करना पड़ेगा तत्द अधिकरण मात्र वृति भेद से अधिकरण अतिरिक्त अभी वह भेद अधिकरण से भिन्न हुआ तो भिन्न होने से तत्द अधिकरण में अनंत भेद स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक अभाव के लिए आप एक संबंध स्वीकार करते हैं मान लीजिए कि भूतल में आपका घटा अभाव है पटाभाव है नदी अभाव है पर्वत अभाव है अभी चार अभाव हुआ ये चार अभावों का चार संबंध कहना पड़ेगा तो मीमांस लोग कह रहे हैं कि ये अभाव का जो संबंध अनुवेगी रूप मान करके भूतल को मान लीजिए तो आपका सभी अभाव के लिए एक ही संबंध होगा अभी अगर आप इसको एक अलग भेद कहेंगे तो ये भेद प्रत्येक आधेय अभाव के लिए ये संबंध भी अलग अलग होगा अगर आधेय अभाव अनंत होंगे उस अधिकरण में तब तो आपका ये संबंध भी अनंत मानना पड़ेगा आप अधिकरण रूप मान लेने से एक होता अभी अगर आप ये सम्बंध को अलग रूप कहेंगे तब तेद तो अंगीकार प्रसंगे अभी अनंत भेद स्वीकार करना पड़ेगा वहाँ क्योंकि भेद हो गया संबंध आपका संबंधी हो गया अनंत अनंत संबंधी का अनंत संबंध ये अनंत भेद अंगीकार करना पड़ेगा तस्य अधिकरण स्वरूप में उचितम इसलिए क्या करना पड़ेगा ये संबंध को तो अधिकरण स्वरूप ही मान लेना है एवं उचितम तम आदाय न विनिगमना विरह प्रसंग इसलिए ये भेद को लेकर अधिकरण स्वरूप को ही ले लेना है अधिकरण स्वरूप शु, ले लेने से अभी आप जो द्वितीय विकल्प दे दिए अखंड भेद ये स्वीकार नहीं है मीमांस कहता है कि अखंड भेद इसको आप सम्बन्ध कह रहे हैं ये स्वीकार नहीं है क्यों अखंड भेद को मानेंगे तो अनंत भेद स्वीकार करना पड़ेगा आप कह रहे थे स्वरूप संबंध को मानेंगे अथवा अखंड भेद को मानेंगे विनिगमना विरह हुआ मीमांस को कह दिया कि अखंड भेद को नहीं ले पाएंगे लेंगे तो आपको आप अनंत भेद स्वीकार करना पड़ेगा इसलिए स्वरूप संबंध ही एकमात्र संबंध रह गया तो विनिगमना विरह भी, भी नहीं रहा विनिगमना हो गया ऐसा कहने से मीमांस को लोग कहते हैं कि तम तो आदाय न विनिगमना विरह प्रसंग तम तो आदाय अर्थात तो अखंड भेद को लेकर के अभी और विनिगमन नहीं हो पाएगा क्यों अखंड भेद को संबंध स्वीकार ही नहीं करेंगे नहीं तो अनंत भेद आ जाएगा अनंत संबंध आएगा विरह प्रसंग इत्यतः आह इसलिए नव्य लोग फिर विनिगमना विरह दिखाने के लिए कितने हैं तावन मात्र विषय ज्ञान आदि तावन मात्र को विषय करने वाले ज्ञानादि आदि तावन मात्र अर्थात वो जो भूतल हो गया भूतल मात्र को विषय करने वाले जो ज्ञान अभी ये ज्ञान जाकर के भूतल में विषयता समंज से रहेगा तो अभी अभाव को भूतल में रखना है एक संबंध चाहिए वो संबंध क्या होगा कहते हैं ज्ञान अर्थात ये जो भूतल का ज्ञान हुआ यही ज्ञान ही संबंध होगा तो ये ज्ञान संबंध होगा किसका बीच में भूतल और अभाव का बीच में तो ये ज्ञान जाकर के भूतल में रहना चाहिए क्या हाँ विषय संबंध से रह जाएगा तो आप वो स्वरूप संबंध मानते हैं ये ज्ञान क्यों संबंध नहीं होगा वो ज्ञान भी तो भूतल में रहेगा तो इस प्रकार कहते हैं कि तावन मात्र ज्ञान विषय ज्ञानादिकम आदाय विनिगमना विरह अर्थात उस जिस भूतल का स्वरूप को आप संबंध कह रहे हैं वो भूतल कौन है तत्त्कालीन तत्द भूतलादिकम तत्कालीन अर्थात तत्द अभाव ज्ञानकालीन तत्द अभाव ज्ञानकालीन तद भूतलों को आप संबंध कहेंगे अथवा तो तत्द अभाव ज्ञान जो हो रहा है वो ज्ञान को अर्थात तत्द अभावकालीन वो जो भूतलों का ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान को आप संबंध कहेंगे वो भूतलों को संबंध कहेंगे अथवा भूतलों का ज्ञान को संबंध कहेंगे ये इसमें विनिगमना विरह होगा ये नब्बे लोग कह रहे हैं अच्छा अखंड भेद को लेकर के विनिगमना विरह दिखाया मीमांसा को लोग उसका निराकरण कर दिए अखंड भेद लेंगे तो अनंत भेद होगा तो क्योंकि अनंत अभाव रहेंगे तो प्रत्येक अभाव का एक एक संबंध आएगा तो ये अनंत हो जाएगा इसलिए विनिगमना विरह नहीं होगा अखंड भेद को लेकर के आगे फिर का ज्ञान है संबंध संबंध संबंध से रहेगा जैसे संयोग समवाय सम्बन्ध से रहता है समवाय स्वरूप समझ से रहता है इस प्रकार होगा कोई कठिन नहीं है तो ज्ञान जाकर के भूतल में रह जाएगा और ये ज्ञान कैसा है तत्त अभावकालीन भूतल का ज्ञान तो तत्त अभावकालीन भूतल का ज्ञान यही ज्ञान ही अभावकालीन भूतल का ज्ञान अर्थात तो अभाव का ज्ञान भी आ रहा है साथ में नहीं तो अभावकालीन भूतल ज्ञान कैसे कहेंगे तो अर्थात ऐसा भूतल का ज्ञान हो रहा है जिस भूतल में उसका अभाव है ज्ञान हो रहा है अभाव अभावकालीन भूतल ज्ञान कह रहे हैं तो यही ज्ञान ही संबंध हो जाएगा अभाव और भूतल का बीच में अब ये ज्ञान को संबंध मानेंगे अथवा ज्ञान कालीन भूतल को संबंध मानेंगे इसमें विनिगमना भी, भी रहा नवे लोग कहते हैं ज्ञानाधिकम आदि से इच्छा इत्यादि ये सब विनिगमना भी रू इसलिए क्या मानना पड़ेगा अभाव और अधिकरण का बीच में जो संबंध है नब्बे लोग कहते हैं ये पदार्थांतर होना चाहिए यह होगा दो तर्क दिए एक तो है कि मतु प्रत्यय व्यवहार होता है इसलिए संबंधी से संबंध भिन्न होगा दूसरा विनिगमना भी इसलिए अलग मानना पड़ेगा ये अभाव और अधिकरण संबंध अच्छा यहाँ तक ये यह विचार आगे एकदशकारिका यहाँ पूरा अगर आगे द्वादशकारि का अस्तु द्विधा संसर्गान्यून भावेद प्राग भावस्तथ ध्वसोत्यंता है अभावस्तु द्विधा दो प्रकार के हैं संसर्ग अन भाव भेदत और संसर्ग अन्य भाव भेदतः संसर्ग अन्योन्या भाव भाव शब्द द्वन्द्वान्त सूर्यमाण इसलिए संसर्गा भाव अन्य भाव ये दो प्रकार की भेद हो गया और जो संसर्गा भाव हो गया प्राग भाव तथा ध्वसो अत्यंता भाव एव एवच ये तीनों संसर्गा भाव हो गया और अनन्या भाव एक प्रकार के होने से उसका और विभागों करना आवश्यक नहीं हुआ मुख्यतः तो दो प्रकार के हो गए संसर्गाव और अन्य भाव और, और संसर्गाव में तीन आ गए प्राग भाव ध्वंस और अत्यंताभाव ये तीनों ही संसर्गाव है अच्छा इसलिए अर्थात ये जो प्राग भाव ध्वंस ये भी संसर्गा भाव है होने से जहा तर्क संग्रह में अत्यंता भाव का लक्षण मूल्य में क्या कहें त्रयिकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव खाली संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कह देंगे तो कितने आ जाएंगे तीन आ जाएंगे इसलिए त्रयिकालिक कहा तो ये प्राचीन न्यायिकों का ऐसे मत में नब्बे लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं अच्छा मुक्तावली में अभाव विभजते अभावस्तु अभाव का विवाह करते हुए कहते हैं द्विधा अभावत्व द्रव्यादि षटक अन्योन्या भावत्वम भाव द्रव्यादि षटक का अन्योन्या भाव जिसमें रहेगा उसको कहेंगे अभाव अभी द्रव्यादिष्ट अन्यन्या भाववान ये कौन हो जाएंगे द्रव्यादि षट का अन्यन्या भाववान कौन होगा अभाव ये अभाव का लक्षण हो गया अभाव तुम द्रव्य आदि षट को अन्य ये आगे फिर इसका विचार देंगे अभी लक्षण किसका कर रहे हैं अभाव का और लक्षण क्या बना दिए द्रव्य आदि षट का अन्य अभाव तुम अभी लक्ष्य का घटक जो लक्षण उसमें स्वयं लक्ष्य विद्यमान है द्रव्य आदि षट का अन्य अभाव घटक तो अभाव है तो जिसका लक्षण कर रहे हैं उसका घटक में भी लक्षण ये लक्ष्य आ गया तो फिर इसका परिशोधन करते हैं दिनोकरी में यह च्रव्यत्व आदि अभी अभाव का लक्षण हो गया द्रव्य आदि षट को भाव बत्थुम तो द्रव्य आदि षट को भाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा जैसे कहेंगे घट अन्य भाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा घट इसी प्रकार की द्रव्य आदि षट को भाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा द्रव्यादि षट का तो प्रतियोगी अगर द्रव्यादि षट को हो जाएगा प्रतियोगिता द्रव्यादि षट में रहेगा तो प्रतियोगिता का अवच्छेद को कहेंगे द्रव्यत्म गुणत्वम कर्मत्व इस प्रकार की कहते हैं अगर हम द्रव्यत्व गुणत्व को प्रतियोगिता का अवच्छेद कहेंगे का ये अनुगम होगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं यह द्रव्यत्वादि न प्रतियोगिता अवच्छेदकम द्रव्यत्व गुणत्व इत्यादि प्रतियोगिता अवच्छेदक नहीं होगा अन अनुगमत अनुगमन नहीं होते हैं किंतु तदगत शट संख्या एव सट तो संख्या द्रव्य आदि छह में शट संख्या रहेगा ये छे में सट संख्या किस संबंध से रहेगा समवाय संबंध संख्या समवाय संबंध से रहेगा प्रत्येक में शट संख्या समवाय संबंध से रहेगा छः को मिला करके उसमें शट संख्या पर्याप्ति संबंध ऐसे नया एक लोग कहते हैं आगे विचार रहेगा पर्याप्ति संबंध जैसे द्वित्व दो परमाणु में द्वित्व रहेगा इस परमाणु में द्वित्व की समस्या रहेगा समवाय समस्या इसमें समवाय समस्या किंतु दोनों में मिला करके पर्याप्ति संबंध ऐसे और एक संबंध कहेंगे पर्याप्ति संबंध आगे विचार देंगे अभी द्रव्यदिष्ट अन्यतम द्रव्यदिष्ट को न्याया भावत्व ये अभाव का लक्षण होने से यहाँ कहते हैं कि द्रव्यत्व गुणत्व इत्यादि ये सब प्रतियोगिता अवच्छेदक नहीं होंगे अपितु तदगत षट तो संख्या द्रव्य आदि षट इसमें षट तो संख्या रहेगी तो यही संख्या ही प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो जाएगा जैसे कहते हैं कि पर्वत घटपट भिन्न अथवा कहेंगे पर्वत द्वि पर्वत घटपट दोनों से भिन्न है ये जो भेद रहा पर्वत में इसका प्रतियोगी हो गया द्वि घटपट कह सकते थे द्वि कह देंगे तो द्विभेद जो पर्वत में रहेगा प्रतियोगी हो गया द्वि प्रतियोगिता अवच्छेद कौन हो जाएगा द्वित्व इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि द्रव्यादि षट भेद जिसमें रहेगा उसको अभाव कह देंगे तो द्रव्यादि षट भेद तो द्रव्यदिष्ट कहने से द्रव्यादि तो शट का अर्थात आ, आ, क्या कहते हैं अंग आ, अंग सठ हो गया अंगी द्रव्यादि हो गया उसका एक एक अंग तो ये जो हम कैसे कहते हैं द्रव्यदिष भेद अथवा संक्षेप कर देंगे तो सठ भेद हो गया जैसे पर्वत में द्विभेद रहा इसी प्रकार की सठ भेद जिसमें रहेगा उसको अभाव कहेंगे तो सठ भेद होने से प्रतियोगी हो गया सट प्रतियोगिता अवच्छेद वही कहते हैं तदगत षट संख्या एव जैसे द्वि प्रतियोगी का द्विप्रतियोगिक भेद द्वि प्रतियोगी का भेद प्रतियोगी हो गया द्वि प्रतियोगिता अवच्छेद इसी प्रकार की यहाँ सत्व यही प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो जाएगा और ये सट्त्व ये क्या पदार्थ है संख्या ये संख्या है तो वही संख्या है यहाँ प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया जैसे द्वि द्वि हो गया द्रव्य घटपट द्वि हो गया तो उसमें रहेगी द्वितीय संख्या वही प्रतियोगिता अवच्छेदक होता है इसी प्रकार की यहाँ सट तो ये प्रतियोगिता अवच्छेदक हो जाएगा आगे वस्तु तो भाव भिन्नत्वमेव तथा बुद्धिम अभाव का लक्षण कहेंगे भाव भिन्न अभावत्म अभाव का लक्षण ये कहेंगे अत्र कैचित कुछ लोग कहते हैं भाव भिन्न से अगर अभाव का लक्षण कहेंगे भाव भिन्नत्व भावत्व तो रूप विशेषण ज्ञान शून्य काल आप कहते कि अभाव हो गया भाव भिन्न तो भाव भिन्न होने से प्रतियोगी कौन हो गया भाव तो जब भाव का ज्ञान नहीं है तो प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व ज्ञान ये किसका लक्षण अभाव का लक्षण तो अगर आपको प्रतियोगी भावों का ज्ञान नहीं है तो फिर अभाव का ज्ञान नहीं होगा और भाव का लक्षण क्या कहे हैं समवाय स्व समवायी समवे तत्व अन्य तरह संबंध है न सत्तावत्व भाव उसको कहेंगे जिसमें सत्ता रहे द्रव्य गुण कर्म में सत्ता किस संबंध से रहेगा समवाय सम्बन्ध से स्व पद से लेंगे सत्ता स्व समवाय अर्थात सत्ता का समवाय और स्व समवाय समेंगे भावत्व स्व समवाय स्व समवायि समवेतत्व न स्वपद से सत्ता ठीक है स्वपद से सत्ता तो स्व समवाय सत्ता समवाय और समवाय समवाय समवाय इति स्वस्थ समय स्ववाय स्ववाय स्ववाय सम सत्ता शिंगे विशेष हाँ स्वप्स लिंगे तत्त पदार्थ जैसे स्ववाय अर्थात स्वस्मिन समवाय सम्बध स्वसमवेत अथवा स्वसमवाय समवे तत्व अन्य तरह सम्बन्ध है न स्वसमवत अर्थात स्वस्मिन समवेत सत्ता सत्ता ये दो संबंध से रहेगा जहाँ रहेगा उसको भाव कह देंगे तो सत्ता किस संबंध से रहेगा कहते हैं स्व समवय तत्व संबंध है न स्वसमवेत जैसे द्रव्य समवय तत्व संबंध सत्ता आ जाएगा द्रव्य में गुण समवय तत्व सम्बंध सत्ता गुण में आ जाएगा स्वपद से द्रव्य गुण कर्म ले लिया जाएगा तस्व तो स्व समवेतत्वम अथवा स्वसमवायी समवेतत्व जैसे ले लिए सामान्य स्वपद से सामान्य स्वसमवायी तो हो जाएगा द्रव्य गुण कर्म तो स्वसमवायि में समवेत हो जाएगा सत्ता द्रव्य कर्म में समवाय संबंध से रहेगा सत्ता स्व समवेतत्व अथवा स्वसमवायी समवेतत्व अन्य तरह सम्बन्ध है न सत्ता जहाँ रहेगा उसको भाव कह देंगे द्रव्य गुण कर्म में स्व समवेतत्व तो सम्बन्ध है न बाकी तीन में स्वसमवाय समवेतत्व तो अर्थात समानाधिकरण ने सम्बन्ध से यहाँ कहते हैं देखिए एक नंबर टिप्पणी दे दिया है भावत्व समवाय स्व समवायी समवाय हम स्व तो कहते हैं समवेत में समवेतत्व तो रहेगा समवेत किसको कहेंगे जिसमें समवाय रहेगा तो जिसमें समवाय रहेगा उसको समवेत कहेंगे और समवेत में समवे तत्व रहेगा इसलिए समवेतत्व तो का अर्थ क्या हो गया समवाय तो आप समवाय कहिए अथवा समवेतत्व कहिए समवाय और स्वसमवायी समवाय ये दोनों संबंध से सत्ता जहाँ रहेगा सत्ता समवाय सम्बन्ध से कहाँ रह जाएगी और स्व समवायि समवाय स्वपद से सामान्य विशेष सा समवाय इत्यादि को लिया जाएगा उसका समवायी हो जाएंगे द्रव्य गुणकर्म उसमें समवाय रह जाएगा सत्ता की तो स्व समवाय स्व समवाय अथवा स्व समवायि समवाय इस प्रकार की भी कहते हैं नहीं तो समवेतत्व स्व समवाय समवेतत्व समवे तत्व समवाय दोनों शब्द का अर्थ एक ही है सत्तावत्वम ये भावत्व का लक्षण हुआ जिसको ये पता नहीं है ये भाव भावत्व का लक्षण है तो उसको प्रतियोगी ज्ञान नहीं हुआ तो अभाव का ज्ञान कैसे होगा तो कुछ लोग केचित कहते हैं भाव भिन्नत्व को अगर अभाव कहेंगे भावत्व रूप विशेषण ज्ञान शून्यकाले भावत्व का अगर ज्ञान नहीं रहेगा क्योंकि भावत्व का अर्थ हो गया इतना लंबा समवाय स्व समवायि समवाय अन्यतर सम्बन्धे न सत्तावत्म यह लक्षण स्मरण रहता है समवाय स्व समय समवाह अन्यतर सम्बन्धे न सत्तावत्म बोलिए तो स्व समवायि समवाय अन्यतर सम्बन्धे न सत्तावत्व ये हो गया भावत्व का लक्षण द्रव्य गुण कर्म में समवाय सम्बन्धे न बाकी तीन में स्वसमवायी समवाय सम्बन्ध स्वसमवायी समवाय कहते हैं अथवा स्व समवायी समवाय तत्व कहते हैं अथवा सामान संबंध सम्बन्ध ऐसा भी कह देंगे क्योंकि जहां ये सामान्य विशेष समवाय शा रहेंगे वहां समान संबंध सम्बंध ना ये सत्ता भी रह जाएगी तो इसलिए कहीं ऐसा भी कहते हैं समवाय समानिकरण्य अन्यतः सम्बंध ऐसा भी कहेंगे कहें ये हो गया भाव तो भावत्व रूप विशेषण ज्ञान शून्य काल जब विशेषण ज्ञान भावत्व का ज्ञान नहीं रहेगा तो घटो नास्ति इति प्रती अनापत्ति अगर आपको भाव का ज्ञान नहीं है तो फिर अभाव का ज्ञान नहीं होगा तो कहते हैं फिर घटो नास्ति ये ज्ञान भी नहीं होगा उसको तो ये आपत्ति आएगी एवं और भी दोष क्या होगा अन्य भावत्व अभावत्व गर्भ से अग्र वक्तव्यतया अनन्या भाव का लक्षण कहते हुए उसका गर्भ में अभावत्व को रखेंगे और अभी हम लोग देखे कि अभावत्व से अनन्या भावत्व गर्भत्व अभी अभाव का लक्षण कह दिए भाव भिन्न तभी अभाव का गर्भ में भिन्न भेद आ गया अनन्न भाव आ गया तो ये तो अनन्याश्रय दोष होगा अनन्या भाव का गर्भ में अभाव और अभाव का गर्भ में अनन्या भाव ये अनन्याश्रय दोष ये दोष हुआ और यहां था और 200 होगा यहाँ तक तो अर्थात ये सब केचित वाले ये सब 200 कहते हैं और कहते हैं एवं आपने कह दिए कि अभाव क्या है अभावत्व भाव भिन्न तो अभावत्व भाव भिन्न भाव भिन्न कहने का अर्थ है अभावत्वम भाव न अभावो भाव न इस प्रकार के आपका वाक्य हो गया अभावत्वम भाव भिन्नत्व तो हटा देंगे तो अभाव भाव भिन्न तो भाव भिन्न अर्थात तो भावो न इस प्रकार की कह दे अभाव शब्द में नय समास हुआ है तो इसका अगर नय हटा देंगे तो लौकिक विग्रह कैसे कहेंगे न भाव तो अभाव न भाव का अर्थ हो गया न भाव न भाव ऐसा स्थिति हो गया तो ये कहते हैं एवं अभावत्व भाव भिन्न तो रूपत्व अभाव भाव इति वाक्य आपका हो गया होने से शाब्द बोध अनुपत्तिश्च इसे शब्द बोध नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते हैं उद्देश्यता अवच्छेद क विय और अक्यात उद्देश्यता अवच्छेद क ये समान होने से ज्ञान नहीं होता है आगे इसको राम में दिए हैं विचार करेंगे तो यहाँ तक हो गया कि अगर आप अभावो न भावो कहेंगे तो इससे शब्द बोधो नहीं होगा ओम केशवं ओंक शंकरचार्य केशव वादराय सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराज्मीतिमूर्तिद विभाम बदवेहाय दक्षिणामूर्त नमः शांति शांति शांति